بسم الله الله الله الله الرحمن الرحيم والسلام عليه يا يا رسول رسول صلى وسلم रियासत महाराष्ट्र की एक शान शान कमर अली लिखने की कोशिश के कबूल कमर अली कमर, कमर अली की, की शान, है शान शान शान है है है वली वली वली अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह की की की की की की की कमर कमर अली अली लोग लोग पाते पाते हैं हैं नेमत नेमत वो न है आला है दरबार उनका वो दुर्वेश है आला है दरबार उनका देखने मिलती है यहाँ हदरत अल्लाह की लोग देखने गिरती है यहाँ कुदरत ग्यारह के इशारों से उठ जाता है हवा में ग्यारह के इशारों से उठ जाता है हवा में पत्थर पत्थर को को मिली मिली है है वली अल्लाह की ने वली अल्लाह की भूखों को मिल गया खाना बिन मांगे भूखों को मिल गया खाना बिन मांगे देख देख ले करामत वली की। अंदे देख ले करामत करामत अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह की की सिमना सिमना और माही मी। साट साट और हिंद हिंद में में चलती चलती है है ये खुदा है शाकिर कैसे शाकि ये फसलें खुदा कैसे, कैसे हो गए दुनिया में हमने पाई वली अल्लाह की दुनिया में हमने पाई वली अल्लाह की कमर अली की शान है वली अल्लाह की लोग पाते हैं यहाँ पाते हैं नेमत अल्लाह की। लोग पाते हैं यहाँ अलग